लाल नाक वाला रेंडियर रुडॉल एक वक्त का किस्सा है। नॉर्थ पोल में कहीं सेंट निकोलस उर्फ सेंटा क्लॉस रहते थे। वो अभी भी वहां रहते हैं मिसेस क्लॉस के साथ और बोनी और रेंडियर सेंटा के साथ ही रहते हैं। बोनी और रेंडियर सेंटा के साथ मशक्कुल रहते दौँफों का इंतज़ाम करने में पर इस द सेंटा को खुद ही एक बहुत ही खास तोफा मिलने वाला था। एक सर्द रात को एक बहुत ही प्यारा छोटा से रेनडियर पैदा हुआ, उसका नाम था रुडॉल्फ। पर ये छोटा बच्चा बाकी रेनडियर की तरह नहीं था। वो पैदाइशी ही एक लाल चमकती नाक का मालिक था। पर रुडोल्फ को इसका इल्म नहीं था कि वो क्यों खास है। क्या उसकी नाक कितनी अजीब है ना? इतनी लाल और चमकती हुई नाक बिल्कुल जोकर की मानेंद। <laughs> और इतनी बड़ी है कि किसी भी रेंडियर की नाक इतनी चमकती और बड़ी नहीं होती। जरा देखो तो कितनी अजीब और गरीब लगती है। सभी रेंडियर रुडोल्फ की नाक का मजाक उड़ाते। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि को � मेरी नाक इतनी चमकती और लाल क्यों है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, मैं नालायक हूँ। पर उडोल्फ को बहुत ही जल्द ये इल्म होने वाला था कि ये भी एक सिव्ह्थ है। वो शाम दरअसल क्रिसमस की शाम थी। सेंटा क्लॉस अपने रेंडियरों को तैयार कर रहा था दुनिया भर में उड� बाने बहुत मशक्कत कर रहे थे, कुछ बर्फ हटा रहे थे, जबकि कुछ तोफ से सेंटा का बैग भर रहे थे, और शरारती और अच्छे बच्चों की फैहरिस्त का मुआयना कर रहे थे। हो हो हो हो, ठीक हैं सब लोग, रुखसती से पहले हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ वो सब तैयार हो रहे हैं। आप अपने बारे मे� کیا آپ نے اپنے بالوں اور داری کو کنگی کی ہے میں ہاں میں بس وہی کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہوں فکر مت کرو اس میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا میرے پیارے میاں آپ کے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں اور ہر سال ہمیں آپ کا سوٹ اور بڑا اور بڑا بنانا پڑتا ہے सभी सेंटा का सबसे दानिशमंद बॉना स्टिक सेंटा के पास दौड़ा आया, बहुत ही विक्रमंद और पश्यमान लगते हुए। सेंटा, मिसेस क्लॉस, मैं एक बुरे खबर लाया हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में घना कोहरा छा है। इतना घना कि हमारे अपने रेंडियरों की आंखें भी उनके आर पार ना �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 चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हों, ये कोहरा उनके लिए इतना घना होगा, कि वो उसमें से आर पार नहीं देख पाएंगे। खैर, तो फिर आप कोई मंसूबा तैयार करके लाइए। आप क्या सोच सकते हैं? आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, मेरे ख्याल से मैंने हर ढूंढ लिया है। ए, दोस्त, रुडाल्फ, आज रात तुम्हारा क्य कुछ भी खास नहीं सेंटा आपको मेरा नाम कैसे मालूम है मुझे अपने सभी रेडियस के नाम मालूम है वहाँ है डैशर, डांसर और प्रांसर और विक्सन कॉमेट क्यूपिड टेंडर और ब्लिक्सेम रोडोल्फ को यकीन नहीं हुआ कि सेंटा को सभी रेडियस के नाम मालूम हैं इसे ठीक है डेशर डांसर اور پرانسر اور وکسین، کومیٹ، کیوپیڈ، ڈینڈر اور بلکسیم. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نے کچھ سوچا ہے؟ مطمئن رہو میری بیوی، روڈالف آج ہماری مدد کرےگا. گا. کیا تو میرے سلیک کی رہبری نہیں کروگے؟ सेंटा की पेशकश सुनकर रुडोल्फ हैरान हो गया। वो इसके उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने देखा इस दौरान जब दूसरे रेंडियर सकते में आ गए थे, साथ ही मिसेस क्लाउस और पेपर भी। पर सेंटा को अपने मन सुबे पर इतनी था। मेरी ख्याल से मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। बकवास! त तुम भी तैयार हो जाओ, पेपर। पेपर और मिसेस क्लॉस ने रुडॉल्फ को दूसरे रेंडियर की तरह तैयार किया। क्या आपको इस बारे में इत्मीनान है? हाँ, माय डियर, मुझे ये एहसास हो रहा है। वो और उसकी रोशन नाक अब हमेशा के लिए हमारी रहनुमाई करेगी। तब जाने के लिए तैयार हो। या रुको, रुको, बस क्योपिड, डंडर और ब्लिक्समैन और रुडॉल्फ। अब पोच के ऊपर जाओ, अब दीवार के ऊपर, अब भागे चलो, भागे चलो, भागे चलो साहब। सेंजा की स्ले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और फिर वो रात के आसमान में उड़ गई। रुडॉल्फ घबराया हुआ था, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या करने वाला है। दू उन सब को इसका एल्म हो गया था कि रुडोल्फ कितना खास है और उन्हें उसका मजाक उड़ाने का एहसास से जुर्म महसूस हुआ। जैसे रात और सिहा हुई कोहरा और घना हो गया। रुडोल्फ और दूसरे रेंडियस देखने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। रुडोल्फ सेंटा क्लॉस की तरफ मुड़ा जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा � पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसने आगे का रास्ता रोशन किया सेंटा और दूसरे रेंडियस के लिए। उन्होंने रुडोल्फ की हौसलावज़ाई की। रुडोल्फ के चमकीले लाल नाक और दूसरे रेंडियस की मदद से सेंटा दुनिया भर में हर बच्चे के लिए तोहफा पहुंचा सका। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, तुम ख तुम आपसे हमेशा मेरे स्ले की रहनुमाई करोगे अपनी चमकदार चमचमाते नाक के साथ तुम मेरे क्रिसमस का तोहफा हो फिर जैसे कि हुआ अब रुडॉल्फ हमेशा के लिए सेंटा की स्ले में आगे चलता रात भर कोहरे में बर्फ में रुडॉल्फ हमेशा उन सबसे आगे होता उनकी रहनुमाई करने के लिए क्या यह कमाल की बात नहीं है रुडॉल्फ دن کے آخر میں اسی نے اسے سب سے انوکھا بنایا تھا تو اگلی دفعہ اگر آپ آسمان میں اوپر دیکھیں گی اور سینٹا کو رات بھر ارتا دیکھیں گی دیکھیں اگر آپ کو روڈولف کا چمکدر چمکتا ہوا ناک ملے کیونکہ یقیناً وہ تاریخ میں شامل ہوگا